उनका आनंद संवर्धन करना तुम्हारी लीला का निष्प्रपंच होते हुए भी इस प्राप्त लोक व्यवहार लीला विस्तार का ये उद्देश्य प्रभु रित प्रपंच नाथ सब काला पुण्य अनुकरण करम जिन बाला जे प्रपन्न जन तिल के हेतु लीला कर तिलकर सुख दे तु ये आपका इनके प्रति तुम्हाराज, मैं इतना जो बोल रहा हूँ ब्रह्मा जी कहते इतना बोल रहा हूं कि तो महाराज मैं मुखर हूं ब्रह्मा की वाणी वेदबाड़ी कहाती है तो मुझे महाराज बोलना आता है जब बोलने लगता हूँ तो बोलती चला जाता हूं लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि मैं आपको जान गया मैं जो आपको कहता हूँ इतनी बातें क्या ये आपके स्वरूप का वास्तविक निर्णय मैंने कर दिया तो महाराज ये जो जितने भी ये ये जो मेरा प्रयास है ये वुहा मेरा ये सचमुच में, में कोई अर्थ नहीं रखता मनसो हो वाचो वैभवम तब गोचरा जो, कु, जो कु कहे प्रभु वैभव जितो हम सम्य जानत है पिता जान ते जान जो जग छर भो भो तै तो मन बचन अगोचर कहत मूर न रको प्रभु वैभव हम जान सब तन मन बचन जो मुँह तब महिमा आगमन महाराज मेरे लिए तो बस यही जानना रहे कि मैं आपके महिमा को न जानने वाला बना रहूं ये जानने का भी मान है ना ये ज्ञान न ये धनाभिमान और अधिकाराभिमान से भी ज्यादा बंधनकारक और बढ़ा हुआ है कुटी में रहता है नहीं अलग रहता है संसार है संबंध नहीं है पर वो ज्ञानाभिमान में डूबा रहता है मैं जानता हूँ इसीलिए अलग हो गया मैं मैं सब समझ गया मैं सब समझता हूँ इस प्रकार से ये ज्ञानाभिमान से ब्रह्मा जी अपनी मुक्ति चाहते हैं कि महाराज मैं तो अब तक इसी बंधन में रहा ब्रह्मा के समान सब जानने वाला कौन सारे सब, सारे जानने वालों का शेर ब्रह्मा तो महाराज ये अब मुझे पता लगा कि वो तो सारा मेरा अज्ञान था अज्ञान न होता मेरा तो मुझे संदेह होता आपकी लिए ला कर मैं मैं जानता था कि मैं जान गया मैं मैं समझा कि मैं तो उनके नाग कमल से प्रकट हुआ हूं मुझसे क्या छुपा है घर का लेकिन महाराज आज आपकी लीला देखी मैंने ये बिहार देखा आपका और साथ ही साथ दोनों चीजें अनंत ऐश्वर्य और ये महान महान माधुर्य इन दोनों को देख करके मेरी ज्ञान की गरिमा सारी की सारी धुल गई मेरे इन चारों मुकटों पर जो अभिमान डेरा डाले बैठा था वह आपके चरण नखों में नत होकर चलने की धूल बन गया है अब तुम्हारा एक अभिमान रह गया है कि मैं प्रार्थना करने वाला बना रहू कि आपके सेवकों के चरण ढूली मुझे मिलती रहे ये प्रार्थना करने का अभिमान ये भी नहीं तो ये परम दैन्य प्रकट हुआ ब्रह्मा जी में हृदय तो उनका विगलित हो ही चुका इतनी देर तक भगवान के समिधि प्राप्त की ब्रह्मा अधिकारी थे समिधि प्राप्त की भगवान की लीलाएं, जिन लीलाओं को सबने नहीं देखा दाऊ जी ने भी नहीं देखा दाऊ जी को पीछे बताया गया तो उन लीलाओं को ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा मन में भाई इनकी कृपा का क्या ठिकाना है मेरे शरीखे अभिमानी के मन में भी अभिमान के सारे चिन्ह इन्होंने अपनी कृपा सुभा से धो डाले और मेरे मन में इनके प्रति दास वृत्ति भर ली अब कुछ कहना सुनना नहीं अब तो बस इनकी आज्ञा लेकर जहां कहीं भी रहे इनके चरणों का स्मरण होता रहे और इनके सेवकों के पार्षदों के चरण धूलि की प्राप्ति होती रहे बस यही ठीक है यू सोच कर चल जानी माम कृष्ण सर्वं तुम विवद्रत तुमेग जगता नाथो जगते तत्व भगवान बस मैं तो आपका हो गया अब ये पूर्ण समर्पण होने के बाद भी अनुमति की आवश्यकता होती है अनुमति लेकर और भावना में लग्न होकर के ही ऐसा प्रेमी लौटा करता है ये दासूचित आचार है तो ब्रह्मा जन्म इस, इसी का पालन करते हुए प्रार्थना की कि भगवान स्वामिन अब आप मुझे आज्ञा दें मैं जहा मुझे आपने नियुक्त कर रखा है वहाँ जाकर मैं आपकी सौंपी हुई सेवा के काम में लगूं मुझे और कुछ नहीं कहना है आप सर्वद्रख है सब जानते हैं मेरे मन में क्या है मैं छल से कह रहा हूँ या ठीक या आप सब जानते हैं ये जगत भी तो ये जो दिखता है ये भी तो आप ही हैं आप ही इस सारे संसार के नाथ, हैं। नाथ है जगता आप जगन्नाथ हैं मेरे स्वामी भी आप ही हैं, श्री कृष्णचंद्र श्याम सुंदर तो मेरी आज तक की सारी ममता और ममतास्पद वस्तुएं अहंता अहंतास्पद वस्तुएं, मेरा जगत मेरा शरीर ये सारे के सारे प्रभु आपके चरणों में समर्पित हैं, जगत ये तत्ववार तो प्रतम यह सारा आपके समर्पित है परम राज्य देव ये मेरी वस्तु है ना तुम्हारी चीज है ये जगत तुम्हारा तुम्हारे अरकित तुम्हारी वस्तु है कि तुम्हारे हरकित है भगवान बस अब आप की कृपा मेरे पर हमेशा बनी रहे मेरे मैं जो आपका दास हूं इसके लिए मेरे अधिकार के रूप जो कुछ व्यवस्था करनी है वो आप करेंगे ही जग अधीश को तद यजमाना अज बोले सुन कृपा निधाना तुम सर्वज्ञ अज्ञ मैं नाथा या कहीं विदय सुनी जद नाथा किंकर जानी नाथ निज मोही आय सुखच दी जोही ये भक्तों ने देखा कि ब्रह्मा जी के मन में एक बात उदय हुई ये भगवान के प्रति इनका जो स्तवन है ये तो संपूर्ण हो गया नमस्कार से उन्होंने जब आरंभ किया तब तो नमस्कार किया और जहाँ उपसंहार है वहां भी भगवान के पाँच पद्मों में प्रणति है प्रणाम है पिता हमें इस प्रकार नमस्कार करते हुए और कहते हैं कि भगवन भगवान इस के अप्रतिम सौंदर्य से जो आप सबके ऋषि मुनियों के मन को भी खींचते रहते हैं हे है नीरमणि नीर सुंदर मेरे मन प्राण अब सदा के लिए खींच लिये जाए बस इस श्यामल सौंदर्य सिंधु में मेरा मन डूबा रहे है निरंतर और जैसे यदुवंश इस श्री कृष्ण विष्णुकुल पुष्कर कुछ जोशदायम क्षमा नजर निजर दृज पशु कायम उद्धर्म शारवर सार्जु का गल्प मार्ग मधुम भगवान नमस्ते भगवान ये आपने यदुवंश में अवतार लिया ये और सबके मन को प्राण को बुद्धि को जीवन को हृदय को आपने हरण किया अपनी रूप माधुरी लीला माधुरी से आप इस यदुवंश रूपी कमल का विकास करने वाले सूर्य हैं प्रभो पृथ्वी देवता ब्राह्मण पशु रूपी सब समुद्र हैं और उनके अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं आप पाखंडियों के धर्म रूप जो रात्रि है उस रात्रि का अंधकार नष्ट करने वाले सूर्य और तो शीतलता तो देने वाले चंद्रमा ये दोनों आते ही पृथ्वी तो पर रहने वाले राक्षसों को नष्ट करने वाले आप चंद्रमा व सूर्य ये सारे देवताओं के द्वारा परम पूजनीय हैं, तो भगवान जीवन भर महाकल्प पर्यंत आकल्प मार्ग मरहन भगवान नमस्ते हे भगवान परम पूजन गए जीवन भर महाकल्पक आपको मैं नमस्कार ही करता हूँ मेरा ये नमस्कार सर्वथा आपके प्रति होता रहे बस नमस्कार में जीवन बन जाए, दीन के पास हाथ जोड़ने के और क्या है ये भी मेरी धुष्टता जो मैंने कहा कि मुझको कहीं पैदा कर दीजिए इसके लायक भी हूं न हूं मैं तो बस केवल हाथ जोड़ता हूँ प्रणाम करता हूँ आपके पद्म पद्मों में बस निरंतर सदा के लिए हे प्रभु मेरा ये प्रणाम स्वीकृत हो जाए आपको मैं प्रणाम करता रहूं और आप मुझे हमेशा इस प्रणाम को स्वीकार करते रहे तो आप पर आ, आपका शासन ये मेरे पर हमेशा बना रहे प्रभु इस प्रकार इन्होंने सवन किया सवन का विराम हुआ इसके बाद ब्रह्मा जी को अब वहां से जाना है तो जाने के पहले इतने विष्णु यश भूमान त्रिपरिक्रम पादयो हो नवाधीष्टम जगत अब जाना चाहते नहीं मन करता है जाए और मन करता है न जाए कुछ और देख लें थोड़ा सा और देख लें थोड़ा सा और रह जाए इस प्रकार लेकिन जाना है तो भक्ति के प्रेम के आवेश में भगवान के तीन बार परिक्रमा करते हैं इसके बाद भगवान के श्री चरणों पर अपना मस्तक टेक देते हैं अब चलना है अब मन में फिर आया कि कुछ ये कह देते कुछ दे देते अब ये है श्याम सुंदर है बांछा कल वांछा सत्य होनी चाहिए तो चतुर्मुख ब्रह्मा भगवान के चरणों में नत हैं और ये वांछा कर रहे हैं तो कहा भाई कोई, बा, कोई बात नहीं तुम हमारे हो भगवान ने कहे तुम हमारे हो और तुम अब जाओ जाते हुए इस वृद के परिक्रमा करते हुए चले जाओ ये भगवान ने आज्ञा दी श्री कई कही विलम्ब अभिलेखन लाभ हो बज परिक्रमा करो देह को पाप न भगवान के शब्द ब्रह्मा जी के कानों में गए मन प्राण ब्रह्मा जी के विलीन हो गए भगवान के प्रेम रथ सुधा सागर में और इन दो शब्दों में ही ब्रह्मा जी हाल हो गए और परिक्रमा करके वहां से चले चलने लगे वृद्ध की तो प्रदक्षिणा की और भगवान के स्वरूप हृदय में रखा वरना वहां से चले इनको पता नहीं लगा जब इन्होंने चरणों में नमस्कार किया फिर से तो भगवान ने अपनी वन माला उतार इनके में डाल दी ये कब हुआ कैसे हुआ इनको पता नहीं लगा ये जब सतलोक में अग्रसर होने लगे आगे जाकर के अब वो भावमत थे मन लगा हुआ था श्रीचरणों की स्मृति में कौन देह को देखता आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि बक्षस्थल पर भगवान के श्री पर जो झूल रही थी माला वनमाला वो इनके बक्षस् पर झूल रही कर स्थिति ब्रह्मा चले हरि दिनों उरहार अब ये वनमाला को देखकर करके ब्रह्मा तो की जो दशा हुई उसे कोई बता नहीं सकता किसे या तो ब्रह्मा जानते हैं और या ब्रह्मा के अंतर्यामी श्याम सुंदर वो जानते हैं उनकी सारी चेतना की छाया मानो फिर ब्रजपुर में लौट आई ब्रजरज कनिका की प्राप्ति के लिए तो बुजराज की अचिंत महारीरा शक्तियों ने फिर उसमें उसने धैर्य का विकास किया प्रकृतिष्ठ हुए पर उनका अणुअणु ये पुकार रहा था धन बछरा धन्यवाद जिन्हें ते दर्शन पायो उर मेरो भयो धन्य कृष्ण माला पहरायो धन जसुमती जिन बस के अविनाशी अवतारी धन गोपी जिनके सदन माखन खात मुरारी धन गोपी धनवाल धन्य ब्रज के दासी धन आनंद भक्ति बस की अविनाशी जोगी जन अवराध कृत जि ध्यान लगाए के ब्रजाशन संग थिरत अति प्रेम बढ़ाए भगवान के महिमा का अनंत ऐश्वर्य का माधुर्य का हृदय में ध्यान करते हुए वे गए ब्रह्मा जी गए अब इधर क्या हुआ वे कहते भगवान किणचंद्र ब्रह्मा जी के जाने के बाद ये अपने अनंत ऐश्वर्य के स्वरूप को नहीं उसके आवरण कोई नहीं इन्होंने पहले की भांति भां रस में वो बाल बाल लीला रसमाधुरी समुद्र में उसकी लहरों में सारे अनंत ऐश्वर्य के आवरण को डूबो दिया सब डूबगा उसमें अनंत ऐश्वर्य में और फिर वहीं बिहार चलने लगा भगवान का उन्हीं लहरों में भगवान डूबने उतारने लगे फिर वही भगवान ढूंढने गए हैं बछड़ो को हाथ में वही वो दही ओदन दध, वो दही भात का ग्रास है अंगुलियों में वो अचार सारा वो खोस रखा है मुरली खूंसी हुई है केट में सिंग दबाए हुए हैं मुंह पर भाग लगा है जूठा और ठीक वो उसी शोभा से जैसे पहले थे गोवत् बछड़ो को खोजने में उसी प्रयास में वही सुंदर भगवान का भार वही भगवान के चिकने चिकने मनोहर कपोलों पर प्रसवे पसीने की बूंदें ठीक वही शोभा जो जैसी पहले थी मानो ऐश्वर्य है ही नहीं सारा तट तर परिवर्तन हो गया पैदा बदल गया अब वही दिखने लगा सामने वो नर नर्म घास से विभूषित विमल भूभाग भाग और भगवान ने देखा कि ये सब बछड़े तो आ गए न वही गोवत्शि वही नए नए घास के अंकुरों का स्वरण ले लेकर मनो ये ब, ब, ये सब बछड़े बड़े उल्लास के साथ बड़े हर्ष के साथ वही घूम रहे भोभीमलायाम नव तृणाकुर उदारभ दार्व सेना चरंती पूर्व वत्सा वत्सा वाली रथ रथ चरण पानी न जदरसे भगवान ने देखा करे ये रही वो वो वत्स राशि सारे ये बछड़े ये रहे और ये नए नए घास के अंकुरों का स्वाद ले लेकर ये मेरे बछड़े बड़े उल्लास के साथ बड़े हर्ष के साथ सब ये बिचर रहे हैं यहाँ पर पिता मह के स्थानांतरित ये हुए ये बछड़े ये जब तक भगवान की इच्छा थी तभी तक वहां पर थे पिता महाराया ये जहां ब्रह्मा जी इस रंग मंच से स्टेज से जहाँ अलग होने लगे वहीं योग माया ने उन तमाम बछड़ो को वहां ला करके खड़ा कर दिया वो छाया जो थी जो इनको छू रही थी योग माया की वो हट गई और वही एक वर्ष पूर्व थे वही दिन आज एक वर्ष पूर्व वाला जन्म वो मानो एक क्षण पहले के बाद वही सामने सारा दृश्य आ गया और इधर वो तमाम बालक जो रहे वे तो तमाम बालक भी उस यमुना पुलिन पर खुले मैदान में बालू का राशि में वो जो त्यों आकर के बैठ गए हाथ में वो ग्रास लिया कन्हैया गया है ना देखने वो कह गया था कि तमाल के नीचे खड़ा होकर मैं उनको बच्चनों को पुकारूंगा तो पुकारता होगा ये देखा सामने दिखाई दिया तो कह कहा वो लिखता हो सामने तो तुम तो मुख्य भगवान सबुम प्रागवत्ता वत्सान तुल पिता पूर्व सखम स देखा है वो तो तनाल के नीचे खड़ा होगा वो क भैया तो सब वही श्रृंगारा वही सोगा केवल वो ये नहीं कि वहाँ कोई चीज बची वही सिंगे वही वही बेत्र, वही छिल वही पत्ते जिस बालक ने जिस पत्ते को भोजन का पात्र बना बनाकर वही पत्ता वही भोजन पात्र वही फलों का निकारा हुआ बूंदा जो जहाँ पर था संतरे की अगर कली कहीं पर तो छिली हुई थी तो छिली हुई जो की जो वो जो केले छीन छिलके फेंक दिए तो छिलके जहां पर भी छिलके जो जो यथास्थान पूर्ववर्त सारी में जो की त्यों वहां पर प्रकट हो गई अबू वहां से उन्होंने मुरली बजाई कमाल वृक्ष के नीचे से मुरली बजाई उन्होंने कहा था ना अरे तुम बैठो भैया तुम मजे में खाओ पियो और मैं जा रहा हूँ मैं जा के अभी खोज लाता हूं तमाम बच्चनों को बोले तुम कन्हैया खोजोगे अकेले तो तो बोले तुम जानते हो ना मैं तो उनको टीले पर जाकर जहाँ मैंने मुरली बजाई सब इकट्ठे हुए तुम रोज देखते हो तो वो लीलाउट कर दूंगे न तो उन्होंने मुरली बजाई मानो बछड़ो का आगवान कर रहे बछड़े तो आए वो तो ब... ये जो भगवान जो है ये ये बछड़ो के चिर पालक है ये बालक नंदबाए ये बच्चों के चिर पालक है नित्य पालक है तो ये जहाँ मुरली बली सब इनके चारों से इनको घेर लिया करके और वो जो तीनों चल रहे थे वो छोड़ करके मुंह से फेंक दिया उन को और सब के सब सामने आकर के मुंह ऊंचा करके नेत्रों के द्वारा उस मकरंद रस का मुख कमल मकरंद का पान करने लगे तमाम वत्स वही विजयंद्रमंडल जो एक वर्ष पूर्व जहाँ थे वही उसी यमुना के लिए पर आ गए अब कालमान श मानो एक वर्ष बीत गया पूरा एक वर्ष बीत गया आज पर वो गोप बालकों से भगवान आके अब, अब मेरे तो उनकी यही, यही अनुभूति है कि एक क्षण पहले जो गया था ना कन्हैया उनको अभी एक बीच की चीज कोई पता नहीं उनको पता हो तरीके कैसे हो तो बेचारे सब कदम सहयोग तो माया कि छाया में वो तो खा रहे थे वो गया और वो दिखिया है बस यही तो ये एक वर्ष व्याप्त होने पर भी उन्हें कृष्ण का विरोध की कोई गंध मिली हो सुबात नहीं ये योग माया की सारी लीला थी तो ये इसीलिए योग माया ने ये कालजनित जो अवश्य एक परिणाम होता है उस पर भी अपनी तुली फेर दी